कैटरीना और रणबीर फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार किसी फिल्म का है तो वो है जग्गा जासूस जिसमें फिर एक बार ये रियल लाइफ कपल, कपल एज अ रियल लाइफ कपल नजर आएगा हालांकि रियल लाइफ में इनका ब्रेकअप हो चुका है इसलिए इनको बड़े पर्दे पर एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ब्रेकअप के म्यूजिकल इस क्योंकि इसमें 1 2 नहीं बल्कि 29 सॉन्ग्स हैं यस यू हर्ड इट राइट इस फिल्म में 29 अलग-अलग गाने हैं और इन गानों को प्रीतम दाने कंपोज किया है बताया जाता है कि ये फिल्म के नैरेटिव का ही पार्ट है लाला ला लैंड में इसे शूट किया गया है और जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हर सिचुएशन पर एक गाना आता जाता फिल्म के डायरेक्टर हैं अनुराग बसु और अनुराग बसु के साथ रणबीर की काफी अच्छी ट्यूनिंग रही है उनकी पिछली फिल्म बर्फी में इस फिल्म से भी अनुराग रणबीर कैटरीना का सबको काफी उम्मीदें हैं जग्गा जासूस